महाभारत कर्ण पर्व द्विपंचा सतमोध्याय दोनों सेनाओं का घोर युद्ध और कौरव सेना का व्यथित होना संजय सिन्हाम समरा परस्परम संजय कहते महाराज एक दूसरे के वध की इच्छा वाले वे क्षत्रिय परस्पर वैर भाव रखकर सम्रांगण में एक दूसरे को मारने लगे रथौाच नर घास महाराज संसाच परस्परम राजेंद्र रथ समूह अश्व समूह हाथियों के झुंड और पैदल मनुष्यों के समुदाय सब और एक दूसरे से उलझे हुए थे गदा परिधाराण चम च चिप्यता प्राषाण भिंदपाला नाम भूसंदीना चर्वश संपात चाप्याम संग्रामे सलभायव संपेतु समेतु समाचय उस अत्यंत दारुण संग्राम में हम लोग निरंतर चलाए जाने वाले परिहों गदाओं कड़पों प्रासों भिन्दपालों और भूसुंडियों की धारा से गिरती देख रहे थे सब ओ टिड्डी दलों के समान बाणों की वर्षा हो रही थी नागा परस्परम समरे नागायाश समय पत्र संघास्य संघाच पतय पत्राथा हस्तमें समरे नागा समृद्धो शीघ्र हाथी हाथियों से भीड़कर एक दूसरे को संताप देने लगे उस महासम्रांगण में घोड़े घोड़ों रथी रथियों एवं पैदल पैदल समूहों अश्व समुदायों तथा रथों और हाथियों का भी मर्दन कर रहे थे नरेश्वर इसी प्रकार रथी हाथी और घोड़ों का तथा शीघ्रगामी हाथी उस युद्धस्थल में हाथी सेना के अन्य तीन अंगों को रोनने लगे च जग्गे मारे जाते और एक दूसरे को कोसते हुए सूरवीरों के आर्थ से वह युद्धस्थल वैसा ही भयंकर जान पड़ता था मानो वहां पशुओं का वध किया जा रहा हो रुद्रेण समास्ना भात भारत मेदनी सक गोपणा के नाम प्ररा भारत खून से ढकी हुई यह पृथ्वी वर्षा काल में बहुति नामक लाल रंग के से व्याप्त हुई भूमि के समान शोभा पाती थी यथा वा सशी शुक्ल महारंजन रंजितें बिभ्रिया शामा तदासी वसुंधरा मांस सो चित्रे व सात कुंभ मही अथवा श्यामा कुत रंग के वस्त्रों को हल्दी के गाढ़े रंग में रंगकर पहन ले वैसे ही वह रणभूमि प्रतीत होती थी मांस और रक्त से चित्रित जान पड़ने वाली वह वा भूमि सुवर्ण में सी प्रतीत होती थी भिन्ना नाम तमा बहूनाम चौर कुंडलाना प्रवृद्धा भूषणाना चारत निष्का अथ सूरा शरीराण्विना चर्मण सपताका संघातत्रापतन भुवि भारत वहाँ भूतल पर कटे हुए मस्तकों भुजाओ जाघो बड़े बड़े कुंडलों अन्यान आभूषणों निष्को धनुर्धर शूल वीरों के शरीरों ढालों और पताकाओं के ढेर के ढेर पड़े थे गजा गजान भ्रजंतणस गैरिक प्रसवा इव यथा भ्रजंत सन्दंत पर्वता धातु मंडिता नरेश्वर हाथी हाथियों से भिड़कर अपने दांतों से परस्पर पीड़ा दे रहे थे दांतों की चोट से घायल हो खून से भींगे शरीर वाले हाथी गेरू के रंग से मिले हुए जल का स्रोत बहाने वाले झरनों से युक्त धातु मंडित पर्वतों के समान शोभा पाते थे तोमरान सात भिर मुक्सान प्रति पाना बहुन अस्तय नागाम बभनजूस चापरे तथा कितने ही हाथी घुड़सवारों के छोड़े हुए तोमरों तथा अनेक विपक्षियों को भी सूडों से पकड़कर रणभूमि में बिचरते थे तथा दूसरे उनको हिमाग ए यथा राजन बभ्रा इव मही धराह राजन नाराचों से कवच छिन्न भिन्न होने के कारण गजराजों की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे हेमंत ऋतु में बिना बादलों के पर्वत शोभित होते हैं सरई कनक पुखित्रे उल्का भी संप्रदीप्ता पर्वतायु भारत भरत नंदन विचित्र प्रकार से सजे हुए उत्तम हाथी सुवर्ण में पंख वाले बाणों के लगने से उल्काओं द्वारा उद्दीप्त शिखरों वाले पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे केचिद्यान सुमर तस् पक्षवंत इवा द्रव उस संग्राम में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले कितने ही हाथी हाथियों से घायल हो पंखधारी शैल समूहों के समान नष्ट हो गए अपरे प्राद्रवन्नागा पीड़िता प्रतिमाइ कु प्रेतुर्भिव्याम व्याम हवी दूसरे बहुत से हाथी भाड़ों से व्यथित और घावों से पीड़ित हो भाग चले और कितने ही उस महासमर में दोनों दांतों और कुंभस्थलों को धरती पर टेक कर धराशाई हो गए विनय तो सिंह बच्चा भयरवान रवान बभ्रमुव राजन चुक्रुषु पर गाह राजन दूसरे अनेक गजराज भयंकर गजना करते हुए सिंह के समान धार रहे थे और दूसरे बहुतेरे हाथी इधर उधर चक्कर काटते और चीखते चिल्लाते थे हयाच नि हेम भांड विभूषिता निषेदुशुष्च बभ्रमशो दस सोने के आभूषण से विभूषित बहुसंख्यक घोड़े बाणों द्वारा घायल होकर बैठ जाते मलिन मरियम बाणों और तोमरों तो द्वारा ताड़ित होकर कितने ही अश्व धरती पर लौट जाते और हाथियों द्वारा खींचे जाने पर छटपटाते हुए नाना प्रकार के भाव व्यक्त करते थे बां आज वहां घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हुए कितने ही मनुष्य अपने बांधव जनों को देख कर खड़ा उठते थे कितने ही अपने बाप दादों को देख कुछ स्फुट स्वर में बोलने लगते थे धावमान तत्र भारत गोत्र नाम ख्या भरत नंदन दूसरे बहुत से मनुष्य अन्यान्य लोगों को दौड़ते देख एक दूसरे से अपने प्रसिद्ध नाम और गोत्र बताने लगते थे तेसाम छिन्ना महाराज भुजा कनक भूषण पतंते च सह। महाराज मनुष्यों की कटी हुई भुजाएं कभी टेढ़ी होकर किसी शरीर से लिपट जाती कभी छटपटाती गिरती ऊपर को उछलती नीचे आ जाती और तड़पने लगती थी वेगाश्चान्य रणे चक्रु पंचाश्याय पन्नगा ते ध्वजा इव प्रजानाथ सर्पों के शरीरों के समान प्रतीत होने वाली कितनी ही चंदन चर्चित भुजाए रणभूमि में पांच मुंह वाले सर्पों के समान महान वेप प्रकट करती तथा रक्तरंजित होने के कारण सुवर्ण मय ध्वजाओं के समान अधिकाधिक शोभा पाती थी वर्तमान तथा घोरे संकुले सर्वतोदिश अभिज्ञाता स्म युध्य विनघ्नत परस्परम उस घोर घमासान युद्ध के चालू होने पर संपूर्ण योद्धा एक दूसरे पर चोट करते हुए बिना जाने पहचाने ही युद्ध करते थे नजन बजाज तमो भ्रता राजन राजन शस्त्रों की धारावाहिक वृष्टि से व्याप्त तथा धरती की धूल से आच्छादित हुए उस प्रदेश में अपने और शत्रु पक्ष के सैनिक अंधकार से आच्छादित होने के कारण पहचान में नहीं आते थे तथा तदवत युद्धम घोर रूपम भयानकम लोहितोदा महानद्य प्रस्रू प्रसू ता थे वह युद्ध ऐसा घोर एवं भयानक हो रहा था कि वहां बारंबार खून की बड़ी बड़ी नदियां बह चलती थी के के, हो के कटे हुए मस्तक शिलाखंडों समान उन नदियों को आच्छादित किए रहते थे उनके केश हुई शिवार और घास के समान प्रतीत होते थे हड्डियां ही उनमें मछलियों के समान व्याप्त हो रही थी धनुर्माण और गदाएं नौका के समान जान पड़ती थी मांस घोर नदी परवर्त परवर्त भी उनके भीतर मांस और रक्त की ही कीचड़ जमी थी रक्त के प्रवाह को बढ़ाने वाली उन घोर एवं भयंकर नदियों को वहां योद्धाओं ने प्रवाहित किया था वे रूप वाली नदिया कारों को डराने और सूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाली थी तथा प्राणियों को यमलोक लोग पहुंचाती थी, थी। अवगात्रन भय कृयाता नरव्याघ्र नर्दताम तत्र घोरमाजोदनम जग्गे प्रेतराज पुरोपम जो, प्रेत पुरो जो उनमें प्रवेश करते उन्हें वे डुबो देती थी और क्षत्रियों के मन में भय उत्पन्न करती थी नरव्याघ्र वहाँ गरजते हुए भक्षी जंतुओं के शब्द से वह युद्धस्थल प्रेतराज की नगरी के समान भयानक जान पड़ता था वैभूत ृपता त्र वसा पी भारत वहाँ चारों ओर उठे हुए अगणित कबंध और रक्त मांस तृप्त हुए भूतगण नृत्य कर रहे थे भारत ये सबके शब्द रक्त तथा वसा पीकर छके धावना बका मेधावसा मज्जा और मांस से तृप्त एवं मत वाले गिद्ध और बक सब और उड़ते दिखाई देते थे। समरे राजन, व्रत चक्रु राजन उस समर में योद्धाओं के व्रत का पालन करने में विख्यात सूरवीर जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है उस भय को छोड़कर निर्भय के समान पराक्रम प्रकट करते थे सरशक्ति समाकृ कृप्याणसंकु व्यचरत रणे शूराख्यापयन स्वरुषम बाण और शक्तियों से व्याप्त तथा मांस मांसभक्ति जंतुओं से भरे हुए उस रण क्षेत्र में सूर्यवीर अपने पुरुषार्थ की ख्याति बढ़ाते हुए विचर रहे थे अन्योन्यम श्रावंते स्म नाम गोत्राणी भारत पितृना भारत प्रभो रणभूमि में कितने ही योद्धा एक दूसरे को अपने और पिता के नाम तथा गोत्र सुनाते थे प्रजानाथ नाम और गोत्र सुनाते हुए बहुतेरे योद्धा शक्ति तोमर और पट्टिसों द्वारा एक दूसरे को धूल में मिला रहे थे वर्तमान सुधारोरवी सेना भिन्ना नौरी वसा गे इस प्रकार वह दारूण एवं भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि समुद्र में टूटी हुई नौका के समान कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई और विषात करने लगी यदि श्री महाभारत कर्ण पर्व बढ़ी संकुल युद्धे द्विपंचाशत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक बावनवा अध्याय पूरा हुआ